नो शो ठॉक अष्टक्र महागीता नंबर फोर्टी थ्री अष्टक्रवाच यश्यसीता प्रतिससे कि पृथा पास कटकांगदनू पु अयम सोहम विभाग सज सात्माश्चि निसंकल सुखी तवैवाज्ना परत तो्योन संसारी न संसारी कशन भ्रामात्रदम विश्व न किंची निश्च निवासन स्फूर्तिमात्र न किंचीतिशामंबोध आसित ने बंदोस्ती मोक्षो वा कृतक सुखम चर मां सकल विक चीत शोभयचिन्मय उपशाम्या उपशा सुखमतिवात्म आनंदवी ग्रहे त्यज मां की चीतृदिदार आत्मात्व मुक्तवासी किम विमृष्य करीष्यसी पहला सूत्र अष्टवक्र ने कहा जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है क्या कंगना बाजूबंद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 किसी चौथे को उपेक्षा हो जो तुम्हारे भीतर है वही झलक जाता किसी बात में तुम्हें रस आ जाता रस तुम तुम्हें उंडेलते हो किसी दूसरे को जरूरी नहीं उसी में रस आ जाए तुम डोल उठते है किसी गीत को सुनकर और किसी दूसरे प्राण की वीणा जरा भी नहीं बचती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 वो दृश्य से अलग कहां रहा वो एक ही हो गया दृश्य के गिरते ही दृष्टा भी गिर जाता है पहले दृश्य को गिरने दो फिर दूसरी घटना अपने से घटेगी तुमने दृश्य खींचा अचानक तुम पाओगे दृष्टा भी गया तब तुम्हें कृष्णमूर्ति का दूसरा वचन समझ में आएगा द ऑब्सर्वर इज दृश्य है दृष्टा ही है और आज के सूत्र में अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं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 तलवार जैसी धार थी कि सीधे हृदय में उतर जाए वो आया और गौर से उनकी आंख में आंख डाल डालकर देखने लगा वो तो तिलमिला गए वो सुन के कंधे पकड़ लिए और जोर से हिला के कहा तुझे सच में ही ईश्वर का अनुभव हुआ है क्योंकि गीतांजलि जिसपे उन्हें नोबल पुरस्कार मिला प्रभु के गीत हैं उपनिषद जैसे वचन है उस आदमी ने उनको तिल दिया कहा सच में ही तुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है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 तरफ गौर से देखा लेकिन आज मुझे उसमें वैसी पैनी धारणा दिखाई पड़ी आज मैं बदल गया था और वह आदमी कहने लगा तो निश्चित तुझे अनुभव हुआ है अभी अभी हुआ है कल तक ना हुआ था अभी अभी तूने कुछ जाना है तू जागा मैं तेरा स्वागत करता हूं नोबल पुरस्कार के कारण नहीं न तेरे गीतों की प्रसिद्धि के कारण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 जिस दिन रावण में भी दिखाई पड़ जाए उसी दिन तुम्हारी आंखें खुली शुभ में शुभ दिखाई पड़े ये कोई बड़ा गुण है अशुभ में भी शुभ दिखाई पड़ जाए तब सब आभूषण उस एक के ही है कहीं राम होकर कहीं रावण होकर कहीं कृष्ण कहीं कंस कहीं जीसस कहीं जुदास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 मौन तम के पार से यह कौन तेरे पास आया मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया कर गया है कौन फिर भिनसार वीणा बोलती है छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती है मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं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 हर जगह देख लेता है अठारह सो की गदर में एक नग्न सन्यासी को एक अंग्रेज सैनिक ने छाती में भाला भोंक दिया भूल से यह नंगा फकीर गुजरता था रात का वक्त था यह अपनी मस्ती में था सैनिकों के शिविर के पास से गुजरता था पकड़ लिया गया लेकिन इसने 15 वर्ष से मौन ले रखा था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 तू मुझे धोखा न दे सकेगा मैं तुझे अब भी देख रहा हूं तत्व मसी और मर गया वह तू ही है तू मुझे धोखा न दे सकेगा तू हत्यारे के रूप में आया आ लेकिन एक बार तुझे पहचान चुका तो अब तू किसी भी रूप में आ फर्क नहीं पड़ता उस अपने हत्यारे में भी प्रभु का दर्शन हो सका मुक्त हो गया यह व्यक्ति इसी हो गया इसकी मृत्यु ना आई ये तो आया इस भाले ने इसे मारा नहीं इस भाले ने इसे जिलाया शाश्वत जीवन में जगाया किम पृथक भास्ते स्वर्णात कंट कागद नुपरम अलग अलग दिखाई पड़ते तुम्हें स्वर्ण के आभूषण तो फिर तुम अंधे हो सत के भीतर एक ही सोना है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 लेकिन सबके भीतर एक ही सागर तरंगित है एक ही सागर लहराया है ये सब एक ही सागर के चादर पर पड़ी हुई सलवटे हैं इनमें जरा भी भेद नहीं है इनके भीतर जो छिपा है एक है। ये दोनों सूत्र इस एक सूत्र में छिपे हैं दोनों अद्भुत है तुम जरा जरा रूप को पार करना सीखो अरूप को खोजो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 आवाज जरा भी सुनाई नहीं पड़ती कुछ धोखा मालूम पड़ता है कोई षडयंत्र उसने तलवार खींच ली आमा त्य हंसने लगे उन्होंने कहा आप ना समझी ना करें आपको बुद्ध का पता नहीं आपको बुद्ध के पास बैठे दस हजार लोगों का भी पता नहीं थोड़ा धैर्य रखें कोई षडयंत्र नहीं है। आप आए वो नंगी तलवार लिए ही चला जब तक उसने वृक्षों के पार जाके देख लिया कि दस हजार भिक्षु मौजूद है तब तक उसने तलवार भीतर रखी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 जहां ज्ञाता और गेयक हो गए बस ज्ञान मात्र बचा उसी को तो बार बार अष्टावकर कहते हैं इति ज्ञानम फिर जो बचता है वही ज्ञान है और फिर जो बचता है वही मुक्ति है ज्ञान मुक्त करता है तो ज्ञान के पहले चरण जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है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 आप पट्टी इस हाथ में बांध दो उनका उस पर ध्यान ही ना जाएगा वो बच्चा भी ठीक कह रहा है थोड़े से अनुभव से कह रहा है क्योंकि जहां पट्टी बंधी हो वहीं चोट लगती मारता कोई ऐसी बात नहीं तो कहता दूसरे हाथ में बांध दो, चोट इसमें लगती रहेगी और जिसमें चोट है वो बचा रहेगा तुम्हें जीवन में गौर से देखोगे तो तुम पाओगे यही हो रहा यही होता है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 वो तो अहंकार का हिस्सा अहंकार से कहीं समय त्याग हो सकता मैंने सुना है कि एक राजनीतिक अफ्रीका के एक जंगल में शिकार खेलने गया और पकड़ लिया गया जिनने पकड़ लिया वो थे नरबख् कबीले के लोग वे जल्दी उस सुख थे उसको खा जाने को कढ़ाए चढ़ा दिए गए लेकिन वो जो का प्रधान था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 वही पुराना रोग जारी है कोई क्रांति नहीं घटती क्रांति के लिए भी हमारे पास दो शब्द हैं क्रांति और संक्रांति तो जो क्रांति जबरजस्ती हो जाए किसी मूढ़तावश हो जाए आग्रहपूर्वक हट पूर्वक हो जाए वो क्रांति लेकिन जब कोई क्रांति जीवन के बोध से निकलती तो संक्रांति सहज निकलती तो संक्रांति संत्यज का अर्थ होता सम्यक रूपेण बोधपूर्वक छोड़ दो किसी कारण से मत छोड़ो व्यर्थ हैं इसलिए छोड़ दो धन को इसलिए मत छोड़ो कि धन छोड़ने से गौरव मिलेगा त्यागी की महिमा होगी या स्वर्ग मिलेगा या पुण्य मिलेगा और पुण्य को भंजा लेंगे भविष्य में तो फिर सम्यक त्यागना हुआ सम्यक हो गया इसलिए छोड़ दो कि देख लिया कुछ भी नहीं है तुम एक पत्थर लिए चलते थे सोच के कि हीरा है फिर मिल गया कोई पार के उसने कहा पागल हो ये पत्थर है हीरा नहीं एक जौहरी मरा उसका बेटा छोटा था उसकी पत्नी ने कहा कि तू अपने पिता के मित्र एक दूसरे जौहरी के पास चला जा हमारे पास बहुत सी हीरे जवारात तिजोरी में रखे वो उनको बिकवा देगा तो हमारे लिए पर्याप्त है वो जौहरी बोला मैं खुद आता हूं वो आया उसने तिजोरी खोली एक नजर डाली उसने कहा तिजोरी बंद रखो अभी बाजार भाव ठीक नहीं जैसे ही बाजार भाव ठीक होंगे बेच देंगे और तब तक कृपा करके बेटे को मेरे पास भेज दो ताकि ये थोड़ा जौहरी का काम सीखने लगे वर्ष बीते दो वर्ष बीते बार बार स्त्री ने पूछवाया कि बाजार भाव कब ठीक होंगे उसने कहा जरा ठहरो। तीन वर्ष बीत जाने पर उसने कहा कि ठीक अब मैं आता हूं बाजार भाव ठीक है तीन वर्ष में उसने बेटे को तैयार कर दिया परखा खा गई बेटे को वो दोनों आए तिजोड़ी खोली बेटे ने अंदर झांक के देखा हंसा उठा के पोटली को बाहर कचरे घर में फेंका मां चिल्लाने लगी कि पागल ये क्या कर रहा है तेरा होश तो नहीं खो गया उसने कहा कि होश नहीं अब मैं समझता हूं कि मेरे पिता के मित्र ने क्या किया अगर उस दिन वो इनको कहते कि कंकड़ पत्थर है तो हम भरोसा नहीं कर सकते थे हम सोचते कि शायद यह आदमी धोखा दे रहा है अब तो मैं खुद ही जानता हूं कि कंकड़ पत्थर है। इन तीन साल के अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि हीरा क्या है यह हीरे नहीं हम धोखे में पड़े थे ये सम्यक त्याग हुआ बोधपूर्वक हुआ जब तक तुम त्याग किसी चीज को पाने के लिए करते हो वो त्याग नहीं सौदा है सम्यक त्याग नहीं सम्यक त्याग तभी है जब किसी चीज की व्यर्थता दिखाई पड़ गई अब तुम किसी के लिए थोड़ी छोड़ते हो सुबह तुम घर का कचरा झाड़ बोहार के कचरे घर में फेंक आते तो अखबार में खबर थोड़ी करवाते हो कि आज फिर कचरे का त्याग कर दिया वो सम्यक त्याग है जिस दिन कचरे की तरह चीजें तुम छोड़ देते हो उस दिन सम्यक त्याग बोध पूर्वक जानकर कि ऐसा है ही नहीं एक आदमी है जो मानता है मैं शरीर हूं और एक दूसरा आदमी है जो रोज सुबह बैठ के मंत्र पढ़ता है कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं इन दोनों में भेद नहीं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 और ऐसे सब विभाग को विभाग मिति संत्यज मन की एक व्यवस्था है कि वो हर चीज में विभाग करता है देखते हैं पश्चिम में आज से दो साल पहले सिर्फ एक विज्ञान था जिसको वो फिलोसफी कहते थे फिर विभाग हुए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 फिर मेडिकल साइंस हजार टुकड़ों में टूट गई जल्दी ही ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाई आंख का डॉक्टर अलग दाई आंख का डॉक्टर अलग विभाजन होते चले जाते हर चीज का स्पेशलाइजेशन हो जाता फिर उसमें भी शाखाएं प्रशाखाएं निकल आती वो पुराने दिन गए जब तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो कोई भी बीमारी हो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 इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता पेट का इलाज करवा के आ गए आंख खराब हो गई आंख ठीक करवा ली कान बिगड़ गए कान ठीक हो गए टानसिल में खराबी आ गई टानसिल निकलवा ली अपेंडिक्स खड़ी हो गई जो लोग आज चिकित्सा शास्त्र पर गहरा विचार करते हैं वो कहते हैं तो बड़ा खतरा हो गया आदमी इकट्ठा है तो चिकित्सा शास्त्र भी इकट्ठा होना चाहिए ये तो खंडों का इलाज हो रहा है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 वहां पहुंच जाता है जहां और खंड ना हो सके या अभी ना हो सके कल हो सकेंगे तो कल की कल देखेंगे धर्म की यात्रा बिल्कुल दूसरी है धर्म दो खंडों को जोड़ता जोड़ता चला जाता अखंड की तरफ फिर ब्रह्म बचता एक बचता कहो आत्मा कहो सत्य निर्वाण मोक्ष जो मर्जी ऐसा समझो कि विज्ञान चढ़ता है वृक्ष की पीण से और विभाजन हो जाते शाखाएं प्रशाखाएं पत्तों पत्तों पर डाल डाल पात पात फैल जाता एक पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक को दूसरे पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक का कोई भी पता नहीं है भी दूसरा इसका भी पता नहीं क्या कह रहा है यह भी कुछ पता नहीं धर्म चलता दूसरी यात्रा पर पत्तों से प्रशाखाएं प्रशाखाओं से शाखाएं शाखाओं से पिंड की तरफ एक की तरफ विज्ञान पहुंचता छुद्र पर धर्म पहुंचता विराट पर विज्ञान पहुंच जाता अनेक पर धर्म पहुंच जाता एक पर इसलिए सूत्र को ख्याल रखना विभागमिति संतज तू विभाग करना छोड़ तू बांटना छोड़ तू उसे देख जो अविभाजित खड़ा है अविभाज्य को देख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 जिसने कहा मैं शूद्र हूं उसने ब्राह्मण को वर्जित किया उसने भी अखंडता तोड़ी जिसने कहा मैं हिंदू हूं वो मुसलमान तो नहीं है निश्चित ही नहीं तो क्यों कहता कि हिंदू और जिसने कहा मैं मुसलमान हूं वो भी टूटा ईसाई भी टूटा ऐसे हम टूटते चले जाते फिर उनमें भी छोटे छोटे खंडे खंडों में खंडे आदमी ऐसा बढ़ता चला जाता तुम जब भी कहते हो यह मैं हूं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 फिर ऐसा ही क्यों कहते हो कि मैं जीवन हूं ऐसा क्यों नहीं कहते हुँ? कि मैं अस्तित्व हूं तो सब सम्मिलित हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि का यही अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व हूं मैं ब्रह्म हूं सब कुछ जो है उसके साथ मैं एक हूं वह मेरे साथ एक है ऐसे विभागों को छोड़ते जाने वाला व्यक्ति सागर की अतल गहराई को अनुभव करता है सागर की सतह पर लहरें हैं गहराई में एक का निवास है चट जग जाता हूं चिराग को जलाता हूं हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूं कि बैठे हो पास नहीं आते हो पुकार मचवाते हो तकसीर बतलाओ क्यों ये बदन उमैठे हो दरस देवाना जिसे नाम का ही बाना उसे शरण बिलोकते भी देवदेव ऐठे देव हो सिंख चो मैं घूमता हूं चरणों को चूमता हूं सोचता हूं मेरे इष्ट देव पास बैठे हो पास कहना भी ठीक नहीं क्योंकि पास में भी दूरी आ गई इष्ट देव भीतर बैठे पास कहना भी ठीक नहीं सिंख चो में घूमता हूं चरणों को चूमता हूं सोचता हूं मेरे इष्टदेव पास बैठे हो चट जग जाता हूं चिराग को जलाता हूं हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूं बैठे हो परमात्मा पास है ऐसा कहना भी ठीक नहीं दूर है यह तो बिल्कुल ही भ्रांत तुमने जब भी हाथ उठा आकाश में परमात्मा को प्रणाम किया है तभी तुमने परमात्मा को बहुत दूर कर दिया है। बहुत दूर अपने हाथ से दूरी खड़ी कर ली है और विलग हो गए पृथक हो गए देखते हो, इस देश में पुरानी प्रथा है किसी को अजनबी को भी तुम गांव में से गुजरते तो अजनबी कहता है जयराम जी मतलब समझे पश्चिम में लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग लेकिन उतना मधुर नहीं ठीक है सुंदर सुबह है बात मौसम की है कुछ ज्यादा गहरी नहीं प्रकृति के पार नहीं जाती इस देश में हम कहते हैं जयराम जी हम कहते हैं राम की जय हो अजनबी को देख के भी शहरों में तो अजनबी को कोई अब जयराम जी नहीं करता है अब तो हम जयराम जी में भी हिसाब रखते हैं किससे करनी हो किससे नहीं करनी जिससे मतलब हो उससे करनी जिससे मतलब हो उससे ना करनी जिससे कुछ लेना देना हो उससे खूब करनी दिन में दस पांच बार करनी जिससे कुछ न लेना देना हो या जिससे डर हो कि कहीं तुमसे कुछ न ले ले उससे तो बचना जयराम जी भूल के ना करनी जयराम जै जी जैसा सरल मंत्र भी व्यवसायिक हो गया है लेकिन देहात में गांव में अब भी अजनबी भी गुजरे तो सारा गांव जिसके पास से गुजरेगा कहेगा जयराम जी जय हो राम की वो तुमसे ये कह रहा है कि तुम अजनबी भला हो लेकिन तुम्हारा राम तो हमसे अजनबी नहीं तुम ऊपर ऊपर कितने ही भिन्नों हम राम को देखते हैं वो जो कहने वाला है चाहे समझता भी ना हो लेकिन इस परंपरा के भीतर कुछ रास तो है लोग प्रकाश को जलाते हैं और लोग हाथ जोड़, जोड़ लेते हैं दिया जलाया हाथ जोड़ लेते हम सोचते हैं गांव के गमार शहर में भी आ जाए गांव का प्राणी तुम बिजली की बत्ती जलाओ तो वह हाथ जोड़ता तो तुम हंसते हो तुम सोचते हो पागल अरे बिजली की बत्ती इसमें अपने हाथ से जलाई बुझाई इसमें क्या हाथ जोड़ना है लेकिन वो ये कह रहा है जहां प्रकाश है वहां परमात्मा है पास है प्रकाश जैसा पास है छठ जग जाता हूं चिराग को जलाता हूं हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूं कि बैठे हो सीखचों में घूमता हूं चरणों को चूमता हूं सोचता हूं मेरे इष्ट पास बैठे हो सीक्षों में घूमता हूं इसलिए पास मादम होता सिक्षे के फासला रह गया तुमने देखा अपने बेटे को छाती से भी लगा लेते हो फिर भी सीख से बीच में अपनी पत्नी को हृदय से लगा लेते हो फिर भी सीख से बीच में मित्र को गले से मिला लेते हो फिर भी सीख से बीच में पास नहीं है परमात्मा दूर तो है ही नहीं पास भी नहीं है परमात्मा ही है दूर और पास की भाषा ही गलत है वही बाहर वही भीतर वही यहां वही वहां वही आज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 छोटी सी बूंद में भी वही बड़े से सागर में भी वही छोटे से दिए में भी वही बड़े से सूरज में भी वही कहे गए शब्दों में भी वही अन कहे गए शब्दों में भी वही आधे उच्चारित शब्दों में भी वही मंत्र का यही अर्थ है अर्धोच्चारित शब्द पूरा उच्चार नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना बड़ा है शब्द में समाता नहीं बिना उच्चार किए भी नहीं रह पाते क्योंकि वो इतना प्रीतिकर है बार बार मन उच्चार करने का होता है इसका नाम मंत्र मंत्र का अर्थ बिना बुलाया नहीं रहा जाता हालांकि शब्दों से तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता अपनी असमर्थता है इसलिए मंत्र माध्यम शब्द अर्धोच्चारित जीवन धन्य है आभार फिर आभार एक को देखो तो आभार ही आभार फैल जाएगा अनेक को देखो तो अशांति ही अशांति तुम धार्मिक आदमी की कसौटी ये बना लो जिस आदमी के जीवन में आधार हो वह आदमी धार्मिक जिसके जीवन में शिकायत हो वो अधार्मिक तब तुम जरा मुश्किल में पड़ोगे अगर मंदिर में जाकर खड़े होकर देखोगे आते आराधकों को तो अधिक को तो तुम शिकायत करते पाओगे धन्यवाद देने तो शायद ही कोई आता है कोई कहता है बच्चे को नौकरी नहीं लगी कोई कहता है पत्नी बीमार है कोई कहता है कि बेईमान तो बढ़े जा रहे हैं। हम ईमानदारों का क्या तुम जरा लोगों के भीतर झांक के देखना सब शिकायत करते चले आ रहे हैं सब मांगते चले आ रहे हैं और यह अधार्मिक आदमी का लक्षण असंतोष शिकायत मांग अधार्मिक आदमी का लक्षण स्वभावता अधार्मिक अशांत भी होगा आभार ही आभार फिर फिर आभार तुम्हें जितना मिला है तुम्हें प्रतिपल इतना मिल रहा है द्वार द्वार रंध रंध्र से फूट कर इतना प्रकाश आ रहा सब तरफ से परमात्मा ने तुम्हें घेरा है और क्या चाहते हो सूरज की किरणें उसे लाती हवाओं के झोंके उसे लाते फूलों की गंधों से लाती पक्षियों की पुकारों से लाती सब तरफ से उसने तुम्हें घेरा है सब तरफ से तुम पर बरस रहा है सब तरफ से वही तुम्हें स्पर्श कर रहा है जीवन धन्य आभार फिर आभार इस आभार को ही मैं प्रार्थना कहता हूं प्रार्थना शब्द अच्छा नहीं उसमें मांगने का भाव है शायद लोग मांगते रहे इसलिए हमने धीरे धीरे प्रभु की, की आराधना को प्रार्थना कहना शुरू कर दिया क्योंकि प्रार्थी वहां पहुंचते मांगने वाले भिकमंगे वहां पहुंचते प्रभु की प्रार्थना वस्तुतः धन्यवाद है इतना दिया है अकारण दिया है इस अपरमित में अपरमित शांति की अनुभूति और जैसे ही तुमने मांगना छोड़ा आभार तो अपरमित है उसका कोई और छोर नहीं धन्यवाद की कोई सीमा थोड़ी धन्यवाद कंजूस थोड़ी होता है धन्यवाद ही दे रहे हो तो उसमें भी कोई शर्त थोड़ी बांधनी पड़ती धन्यवाद तो बेसर है, अपरमित शांति की अनुभूति अक्षय प्यार का आभास और तुमने आभार दिया और उधर परमात्मा का प्यार तुम्हें अनुभव होना शुरू हुआ वह तो सदा से रहा था, बिना आभार के तुम अनुभव न कर पाते थे आभार प्यार को अनुभव कर पाता आभार पात्रता है प्यार को अनुभव करने की समर्पित मत हो त्वचा को ऊपर ऊपर चमड़ी चमड़ी पर मज्जा रूप रंग में मत उलझ स्पर्श कर गहरा स्पर्श गहरे मात्र इससे भी श्रेष्ठतर मुर्दन्य सुख जल बेड़ियों से कहीं ऊपर यह जो त्वचा का सुख है यह जो ऊपर ऊपर थोड़ी से सुख की अनुभूति मिल रही इसमें उलझ मत जा, ये तो खिलौना है यह तो केवल खबर है कि और पीछे छिपा है और गहरा छिपा है ये तो कंकड़ पत्थर हैं हीरे जल्दी आने को हैं इन कंकड़ पत्थरों में भी थोड़ी सी आभास थोड़ी सी झलक है तो उस पूर्ण सुख का तो क्या कहना अगर तू बढ़ा जाए चला जाए कहीं गहरे ठहर कर आधार मूलाधार गहरे उतर त्वचा पर मत ठहर परिधि पर मत रुक केंद्र की तरफ चल जीवन हर नए दिन की निकटता आत्मा विस्तार और इस विस्तार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 अयम सह अहम अस्मी अयम अहम नभागम संत्यज यह मैं यह मैं नहीं ऐसे विभाग को छोड़ दे बोधपूर्वक छोड़ दे सर्व आत्मा एक ही आत्मा है एक ही विस्तार एक ही व्यापक इति निश्चित्य ऐसा जान ज्ञान स्वयं निसंकल्पा सुखी भव और तब तेरे सुख में कोई बाधा ना पड़ेगी क्योंकि जब कुछ और है ही नहीं तू तो ही है तो शत्रु कहां मृत्यु कहां जब कुछ भी नहीं तू तो ही है तो फिर और आकांक्षा क्या फिर पाने को क्या बचता है फिर भविष्य नहीं फिर अतीत नहीं फिर तू सुखी हो सकता सुख उस घड़ी का नाम है जब तुमने अपने को सबके साथ एक जान लिया दुख उस घड़ी का नाम है जब तुम अपने को सबसे भिन्न जानते हो इसे अगर तुम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में परखोगे तो पहचान लोगे जहां मिलन है वहां सुख है साधारण जीवन में भी मित्र आ गया अनेक वर्षों बाद गले मिल गए सुख का अनुभव फिर मित्र जाने लगा फिर दुख आया तुमने गौर किया जहां मिलन है वहां सुख की थोड़ी प्रतीति है और जहां बिछड़न है वहां दुख की मिलन में एक होने की थोड़ी सी झलक आती बिछड़न में फिर हम दो हो जाते जिसे तुम प्रेम करते थे वो पति या पत्नी या मित्र मर गया दुखी हो जाते हो नाचे नाचे फिरते थे प्री तुम्हारे पास था आज प्री मृत्यु में खो गया आज तुम छाती पीटते मरने का भाव उठने लगता लेकिन गौर किया मामला क्या है मिलन में सुख था विरह में दुख है, लेकिन ये छोटे छोटे मिलन विरह तो होते रहेंगे एक ऐसा महामिलन भी है फिर जिसका कोई विरह नहीं उसी को हम परमात्मा से मिलन कहते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 तवै अज्ञानतो तो विश्वम त्वेका परमार्थता और वस्तुता हम एक हैं इसलिए एक होने में सुख मिलता है क्योंकि जो स्वाभाविक है वह सुख देता है हम अनेक नहीं हैं इसलिए अनेक होने में दुख मिलता है क्योंकि जो स्वभाव के विपरीत है वह दुख देता है दुख बोधक है केवल सूचक है कि कहीं तुम स्वभाव के विपरीत जा रहे सुख संकेतक है कि तुम चलने लगे स्वभाव के अनुकूल जहां स्वभाव से संगीत बैठ जाता वहीं सुख है जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वभाव मेल खा जाता उसी के साथ सुख मिलने लगता जिस घड़ी में किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में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 एक क्षण को तुम पाते हो महासुख फिर खो जाता तुम्हारी समझ में नहीं आता हुआ क्या शायद आकस्मिक रूप से अकारण तुम्हारी बिना किसी चेष्टा के तुम ऐसी जगह थे चित्त की ऐसी दशा में थे जहां जगत से मेल हो गया तुम जगत की धारा के साथ बहने लगे चलते थे विचारना था सूरज निकला था पक्षी गीत गाते थे सुबह की हवा सुगंध ले आई थी नासापुट सुगंध से भरे थे प्राण उत्फुल्ल थे सुबह की ताजगी थी तुम नाचे नाचे थे एक क्षण को मेल खा गया अस्तित्व से मेल खा गया अस्तित्व के साथ तुम लयबद्ध हो गए तुम्हारे किए ना था अन्यथा तुम सदा लयबद्ध रहो आकस्मिक हुआ था इसलिए खो गया फिर तुम उतर गए फिर पटरी से गाड़ी नीचे हो गई उसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते जिसने इसे बोधपूर्वक पहचान लिया और अब जिसकी पटरी नीचे नहीं उतरती अब तुम लाख धक्का दो ऐसा वैसा करो तुमने एक जापानी खिलौना देखा दारूमा गुड्डी कहलाती दारूमा शब्द आता है बौद्धि धर्म से एक भारतीय बौद्ध भिक्षु कोई चौदह वर्ष पहले चीन गया वो बड़ा अनूठा व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूं ऐसा व्यक्ति था जीवन से उसका मेल शाश्वत हो गया था छंदबद्ध था तुम उसे धक्का नहीं दे सकते थे तुम उसे गिरा नहीं सकते थे तुम उसकी लयबद्धता को छीन नहीं कर सकते थे वो हर हालत में अपनी लयबद्धता को पा लेता था कैसी भी दशा हो बुरी हो भली हो रात हो दिन हो सुख हो दुख हो सफलता असफलता हो इससे कोई फर्क ना पड़ता था उसके भीतर का संगीत अहिने बहता रहता था बोधि धर्म का जापानी नाम है दारूमा और उन्होंने एक गुड़िया बना ली तुमने गुड़िया देखी भी होगी उस गुड़िया की एक खूबी है उसे तुम कैसा ही फेंको वो पालथी मार के बैठ जाती उसकी पालथी बजनी भीतर लोहे का टुकड़ा रखा है या शीशा भरा है और सारा शरीर पोला है तो तुम कैसा भी फेंको तुम चाहो कि सिर के बल गिर जाए दारू में वो नहीं गिरता तुम धक्का मारो ऐसा करो वैसा करो वो फिर अपनी जगह बैठ जाता ये गुड़िया बड़ी अद्भुत है बच्चों को शिक्षण देने के लिए कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो जाए दारूमा जैसा हो जाए कुछ तुम्हें गिरा ना पाए तुम्हारी पालथी लगी रहे तुम्हारा सिद्धासन कायम रहे तुम्हारी छंदबद्धता बनी रहे इसी को अष्टावक्र स्वच्छंदता कहते स्वच्छंदता का अर्थ उच्छृंखलता मत समझ लेना स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गए स्वभाव के साथ एक हो गए छंदबद्ध हो गए अपनी भीतर की आत्मा से और जो भीतर है वही बाहर है तो छंद पूरा हो गया लय हो गई तुम्हारा सितार बजने लगा तुमने अस्तित्व के हाथों में दे दिया अपना सितार अस्तित्व की उंगलियां तुम्हारे सितार पर फिरने लगी गीत उठने लगा तेरे ही अज्ञान से विश्व है परमार्थता तू एक है तेरे अतृप्त कोई दूसरा नहीं है न संसारी और ना असंसारी तो कोई भेद मत करना ये मत कहना कि ये संसारी है और ये सन्यासी है इसलिए तुम देखते हो मैंने सारा भेद छोड़ दिया है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सन्यास लेना लेकिन हम तो अभी सन्यासी होने के योग नहीं अभी घर में पत्नी बच्चे मैं कहता हूं तुम फिक्र छोड़ो सन्यासी और संसारी में कोई भेद थोड़ी है एक ही है इतना ही फर्क है कि संसारी अभी जिद किए सोने की और सन्यासी जागने की चेष्टा करने लगा भेद थोड़ी है दोनों एक से ही है संसारी सिर के बल खड़ा सन्यासी अपने पैर के बल खड़ा हो गया मगर दोनों में कुछ फर्क थोड़ी है दोनों के भीतर एक ही परमात्मा एक ही स्फूर्ति तन के तट पर मिले हम कई बार पर द्वार मन का अभी तक खुला ही नहीं जिंदगी की बिछी सर्पसी धार पर अस्रू के साथ ही कह कहे बह गए ओठ ऐसे सीए सर्म की डोर से बोल दो थे मगर अनकहे रह गए सैर करके चमन की मिला क्या हमें रंग कलियों का अब तक घुला ही नहीं पूरी जिंदगी गुजर जाती और कलियों का रंग भी नहीं घुल पाता पूरी जिंदगी गुजर जाती कली खिल ही नहीं पाती पूरी जिंदगी गुजर जाती और तार छिड़ते ही नहीं बीणा के सैर करके चमन की मिला क्या हमें रंग कलियों का अब तक घुला ही नहीं तन के तट पर मिले हम कई बार पर द्वार मन का अभी तक खुला ही नहीं तो हम मिलते भी तो भी मिलते नहीं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 की सब सामाजिक व्यवहार है कुछ सत्य है या सब झूठ ही झूठ जूट है तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे प्रेम लेकिन ये तुम सच में मानते हो है ऐसा या किसी प्रयोजन प्रयोजनवश कह रहे हो मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे कह रही कि अब तुम्हें मुझसे पहले जैसा प्रेम ना रहा अब तुम घर उस उमंग से नहीं आते जैसे पहले आते थे अब तुम मुझे देख के खिल नहीं जाते जैसे पहले खिल जाते थे मुल्ला अपना अखबार पढ़ रहा है, उसके सिर पर सलवटें पड़ती जाती हैं। और पत्नी कहे चली जा रही है, बुहारी लगाई जा रही और कहे चली जा रही फिर वो कहती है कि नहीं तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा सब प्रेम खत्म हो गया मुला ने कहा कि है तुझसे प्रेम मुझे तुझसे ही है और पूरा प्रेम सिरखाना बंद कर और अखबार पढ़ने थे कहीं चले जाते हैं हम जो कहना चाहिए और जीवन कुछ और कहे चला जाता है ओठ कुछ कहते आंख कुछ कहती ओठ कुछ कहते पूरा व्यक्तित्व तो कुछ और कहता तुम जरा लोगों की आंखों पे ख्याल करना जब वो तुमसे कहते हमें प्रेम तो उनकी आंख में कोई दिए नहीं जलते सुनी पथराई आंखें जब तुम्हें वो नमस्कार करते और कहते कि धन्यभाग कि आपके दर्शन हो गए तब उनके चेहरे पे कोई पुलक नहीं आती कोरे शब्द थोथे शब्द सब झूठा हो गया है इस झूठ से जागने का नाम ही सन्यास है कहीं भागने का नाम सन्यास नहीं है यही तुम सच होना शुरू हो जाओ प्रमाणिक होना शुरू हो जाओ और तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुम प्रमाणिक होते हो वैसे वैसे जीवन में स्वर संगीत सुगंध सौरभ खिलता सत्य की बड़ी गहरी सुगंध है तुम मिले तो प्रणय पर छटा छा गई चुंबनों सांली सी घटा छा गई एक युग एक दिन एक पल एक क्षण पर गगन से उतर चंचला आ गई प्राण का दान दे दान में प्राण ले अर्चना की अधर चांदनी छा चा गई तुम मिले प्राण में रागनी छा गई थोड़ा सत्य की झलकानी शुरू हो जाए थोड़ा उस परम प्रीतम से मिलना शुरू हो जाए थोड़ा ही उसका आंचल हाथ में आने लगे तुम तो मिले तो प्रणय पर छटा छा गई तुम तो मिले प्राण में रागनी आ गई धार्मिक व्यक्ति कोई उदास थकाहारा मुर्दा व्यक्ति नहीं जीवंत उल्लास से भरा नाचता हुआ धार्मिक व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ जिसको इस बात का एहसास होने लगा कि परमात्मा ने सब तरफ से मुझे घेरा है वो उदास रहेगा जिसके भीतर ये प्रती होने लगी कि वही परमात्मा मेरे घर में भी विराजमान है इस मेरी अस्थिपंजर की देह को भी उसने पवित्र किया है इस मिट्टी की देह में भी उसी का मंदिर है वह फिर उदास रहेगा फिर तुम उसे थकाहारा देखोगे उसमें तुम्हें एक उमंग के दर्शन पाओगे बस उतना ही फर्क है लेकिन चाहे तुम उमंग से नाचो और चाहे थके उदास हारे बैठे रहो मूलतः परमार्थता कोई फर्क नहीं है ना संसारी में ना असंसारी में परमार्थता तुम एका वस्तुता तो तुम एक ही हो उदास भी वही है हंसता हुआ भी वही है स्वस्थ भी वही बीमार भी वही अंधेरे में खड़ा भी वही रोशनी में खड़ा भी वही फर्क इतना ही है कि एक ने आंख खोल ली है एक ने आंख बंद रखी फर्क कुछ बहुत नहीं पलक जरासी पलक का फर्क आंख खुल गई सन्यासी, आंख बंद रही सन, संसारी यह विश्व यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है ऐसा निश्चयपूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है वह ऐसे शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं जरा इस भाव में जियो जरा इस भाव में पगो जरा इस भाव में डूबो यह विश्व भ्रांति मात्र ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं जैसा कि हिंदुओं ने समझ बैठे कि उनका दार्शनिक सिद्धांत है कि जगत माया भ्रांति इसको सिद्ध करना है ये कोई तर्क की प्रक्रिया नहीं है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 इसलिए उपाय नहीं है कि जब तुम सिद्ध करने जाते हो कि जगत माया है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ता है कि जगत है नहीं तो सिद्ध किसको कर रहे हो कि माया है जब तुम सिद्ध करने जाते हो किसी के सामने कि जगत माया है तो तुम इतना तो मानते हो कि जिसके सामने तुम सिद्ध कर रहे हो वो है इतना तो मानते हो कि किसी की बुद्धि तुम्हें सुधारनी है रास्ते पर लानी है कोई गलत चला गया ठीक लाना है लेकिन यह तो मान्यता हो गई संसार की ये तो तुमने मान लिया कि दूसरा है शंकराचार्य किसको समझा रहे किससे तर्क कर रहे है? नहीं ये तर्क की बात ही नहीं मेरा कौन कुछ और है मैं मानता हूं ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ये सिर्फ ध्यान की एक विधि एक उपाय है इसका तुम प्रयोग करके देखो ध्यान के उपाय की तरह और तुम चकित हो जाओगे यह विश्व भ्रांति मात्र है तुम ऐसा मान के एक सप्ताह चलो कि जगत सपना है कुछ फर्क नहीं करना जैसा होता वैसे होने देना सपना है तो फर्क क्या करना है सपना है तो फर्क करोगे भी कैसे होता तो कुछ फर्क भी कर लेते सपना है तो बदलोगे कैसे बदलना हो भी कैसे सकता है यथार्थ बदला जा सकता सपना तो बदला नहीं जा सकता सिर्फ दृष्टि भेद है दफ्तर जाना इतना ही जानना कि सपना है दफ्तर का काम भी करना यह मत कहना कि अब हटा के बगल में रख दी जैसा कि भारत में लोग किए फाइलें रखी वो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 जवान ने सुन तो लिया लेकिन उसे बात अच्छी नहीं लगी थोड़ी देर बाद बूढ़े ने कहा बेटा शरीडान बुलवाओ सिर में दर्द हुआ तो उस जवान कभी ने कहा सरीडान सरीडान सरीडान में क्या धरा है परमात्मा बाहर खड़ा है और जब सिर में दर्द उठे बहाना करो ना ना ना ना ना करो सब भ्रांति है गुरुदेव सिर दर्द इत्यादि में रखा क्या है जब दर्द उठे बहाना करो ना ना ना ना ना ना करो इंकार कर दो बस खत्म हो गई बात ना तो इंकार करने से सिर दर्द जाता है और ना फाइल ने सरकारने से कुछ हल होता है नहीं ये तो प्रयोग ध्यान का है दफ्तर जाओ फाइल पर काम भी करो सपना ही है बस इतना जान के करो घर आओ,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 दूर कमल जैसे पानी में और फिर भी पानी छूता नहीं यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है ऐसा निश्चयपूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र हो जाता है तुम करके देखो तुम पाओगे कि वासना गिरने लगती काम जारी रहता कामना गिरने लगती कृत्य जारी रहता करता विदा हो जाता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 सुबह जाग के तुम पाते हो साक्षी थे करता नहीं देखा तुम सुबह उठ के ऐसा तो नहीं कहते कि सपने में ऐसा ऐसा किया तुम कहते हो रात सपना देखा तुम जरा भाषा पे ख्याल करना तुम ये नहीं कहते सुबह उठ के कि रात सपने में चोरी की तुम कहते हो रात देखा सपना आया कि चोरी हो रही मुझसे रात देखा सपना आया कि मैं हत्यारा हो रहा तुम कहते मैंने देखा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 भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंच दि निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंच दिव साम्य सब सपने भूमिकाएं हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर सब सपने भूमिकाएं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 तुम संसार के देखने वाले बन जाओ एक दिन अचानक परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा उसी परम दर्शन के लिए सारी तैयारी चल रही ये तो आंखों पर काजल आंजना है यह संसार जो है यह तो आंखों को साफ करना है यह संसार जो है आंखें स्वच्छ हो जाए देखने की कला आ जाए स्फूर्ति आ जाए बोध आ जाए फिर द्वार पर परमात्मा खड़ा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 नसरुद्दीन एक राह से जा रहा है अचानक झपटा कोई चीज उठाई फिर बड़े क्रोध से फेंकी और गालियां दी मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन मैं उसके पीछे पीछे ही था यह मामला क्या हुआ झपटे बड़ी तेजी से कुछ उठाया भी कुछ फेंका भी उसने कहा कुछ ऐसे दुष्ट हैं कि अठन्नी जैसी खकार थूकते अठन्नी जैसी खखार उनको गाली दे रहा है जैसे उसके लिए किसी ने अठन्नी जैसी खकार वो खखार को उठा लिए नाराज हो रहे हैं। आदमी वही देखता है जो देखना चाहता जो उसकी वासना दिखलाना चाहती तुमने भी कई बार खकार उठा लिया होगा अठन्नी के भ्रम में वो नहीं दिखाई पड़ता जो है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 एक विराट शून्य फैल जाता है एक मौन एक निस्तता उस निस्तब्धता में ही प्रभु के चरण पहली बार सुने जाते संसार रूपी समुद्र में एक ही था है और होगा तेरा बंध और मोक्ष नहीं है तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर देखते हैं इन वचनों की मुक्ति इन वचनों की उद्घोषणा।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 नते ते बंधोवस्ती मोक्षो व कृतकृत्या सुखमचर और फिर तू कृतार्थ हुआ फिर प्रतिपल तेरा धन्य हुआ फिर तू सुख से विचर हे चिन्ह में तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर शांत होकर आनंद पूरी अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो बैठा है कीचड़ पर जल चौंका मत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 और उसके कारण सारा जल अस्वच्छ हो जाता है अगर जल भरना हो किसी झरने से तो उतर मत जाना झरने में झरने के बाहर से चुपचाप आहस्ता से अपना घड़ा भर लेना झरने में उतर गए जल पीने योग्य रह जाएगा अभी अभी कैसा स्वच्छ था स्फटिक मणि जैसा उतर गए उपद्रव हो गया करता बन गए उतर गए साक्षी रहे किनारे रहे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 तुम दौड़ धूप आपाधापी में लगे रहते संसार रूपी समुद्र में एक ही था एक ही है एक ही होगा तेरा बंध और मोक्ष नहीं तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर ते बंधा व मोक्षाना तुम सुखम चर कृतकृत्य क्रत होकर अभी बड़े मजे का शब्द है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 अष्टावक्र कहते हैं कृतकृत्य क्रत होना है कर लेना है जो करने योग्य है तो करता मत बन तो साक्षी बन साक्षी बनते ही तत्ण परमात्मा तेरे लिए कर देता है जो करने योग्य तू नाहक की परेशान हो रहा तू व्यर्थ की दौड़ धूप कर रहा है हे चिन्ह में तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम शोभ चिन्हमय उपसाम्य सुखमतिष्ठ, तिष्ठ स्वात्मन विग्रह हे चिन्हमय हे चैतन्य तू तो चित्त को संकल्पों विकल्पों से क्षोभित मत कर ये मत सोच क्या करूं क्या न करूं, क्या मानूं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 और उनसे पूछा कि क्यों उसकी याद कर रहे हैं। और सब तो मौजूद हैं उसी की क्यों याद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा उसकी याद करनी उसे धन्यवाद देना था उसने जो मुझे कहा कि अब करता ना रहो मैं कृतकृत्य हो गया धन्यवाद देना था मैं तो न दे सकूंगा लेकिन जब वो आए तो मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना कि मैं साक्षी भाव में मराऊ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 सब धर्म छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा मेरी शरण कृष्ण की शरण नहीं यह मेरी शरण तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा की शरण है वही कृष्ण है वही इस सूत्र का अर्थ है तजेव ध्यानम सर्वत्र सर्वत्र ध्यान को त्याग कर दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर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 चंदा की छाव पड़ी सागर के मन में शायद मुख देखा है तुमने दर्पण में अधरों के ओर छोर टेसू का पहरा आंखों में बदरी का रंग हुआ गहरा केसरी या गीलापन वन में उपवन में शायद मुख धोया है तुमने जलकन में और तुम्ही को नहीं एहसास होगा जिस दिन ये घड़ी घटती तुम्हारे आसपास के लोग भी देखेंगे तुम एक अपूर्व स्वच्छता से कुरेपन से भर गए तुमसे एक सौरभ उठ रहा नया नया धोलिया चेहरा तुमने प्रभु के चरणों में यह अमर निशानी किसकी है बाहर से जी जी से बाहर तक आनी जानी किसकी है दिल से आंखों से गालों तक यह तरल कहानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है रोते रोते भी आंखें जाएं सूरत दिख जाती है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 तुम पाओगे वही आता श्वास में भीतर वही जाता श्वास में बाहर वही आता वही जाता वही है वही था वही होगा एक ही है हरिओम तत्सत आजित